C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वरा प्रस्तु थे कक्षा एक की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजिम में संकलित पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है बंदर और गिलहेरी एक बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी एक गिलहरी जमीन पर उछल-कूद कर रही थी अचानक उसे पूंछ दिखाई दी उसने सोचा यह झूला कहां से आ गया हम थोड़ी देर पहले तो नहीं था वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी ही ही ही ही ही ही ही ही बंदर को गुदगुदी हुई <laughs> उसने नीचे देखा हम वो हंसकर बोला बेन गिलेरी ये क्या कर रही हो, मुझे कुद कुद ही हो रही है। <laughs> गिलेरी चौकी हां, बंदर भईया, ये हैं तुम हो। मैं तो तुम्हारी पूँच को जूला समझकर जूल रही थी। <laughs> बड़ा मज़ा आ रहा था। <laughs> और गिलेरी हसती हुई पेड की डाली पर च� बंदर और गिलहरी अभी आपने सुना यह ध्वनि पाठ विशेष संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार राजश्री त्रिवेदी आकाश और मान्या तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन